श्रीमद अध्याय एक श्लोक एक से दस अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद भय चरणारिंद भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद इसको के संस्थापक आचार्य के द्वारा आज हम इससे क्या सीखे वो सब चर्चा करेंगे ज्ञान तिमिरांध से ज्ञानांजना शना कया चुन चलो अनिक आपने कुछ पढ़ा पढ़ाई नहीं अब तक क्या करे वो क्या बोला था कल क्या बोला नहीं, नहीं।, नहीं। यदि कोई कक्षा में नहीं आते तो जिम्मेदारी किसकी बनती है कल क्या कराया वो पूछने की पूछने की, पूछने की तो जो लिया जो नहीं आया उसकी जिम्मेदारी बनती है ना कल क्या कराया क्या क्या डिस्कस हुआ कल ऐसा नहीं पूछ सकते तो गलती किसकी तो कल क्या बताया था जो पढ़ के नहीं आएगा जो बोला वो पढ़ के नहीं वो लिख के आएगा जब तक नहीं लिखेगा तब तो तक लॉज तो क्या नहीं। क्या जो पढ़ के नहीं आएगा उसको लिखना है जो पढ़ के नहीं आएगा उसको अभी ऐसा भी है कि की लिख के नहीं लाते लाया क्लास में होगी लिख के नहीं लाते वो क्लास में नहीं आएगा ना अभी लेट आएगा फिर क्लास लेट आएगा तो फिर लेट आएगा तो आएगा तो उसको के लाना है जब लिखते नहीं आएगा <laughs> क्योंकि लेट आना कक्षा में व्यवधान है ना तो आप लोग एक दूसरे को बुला के आएंगे पहले आए की नहीं आए आपको अकेले थोड़ी ना सब मिलकर करके आना है ना तो लेट कक्षा शुरू होगी लेट कक्षा नहीं होगी वो लिख के आना पड़ेगा जो लेट है उसको और उसके तो बाद कक्षा हमारी भी कक्षा है तो ऐसे ही ना तो सब मिलकर आना है ना कोई रोबोट थोड़ी ना अकेले अकेले पहुँच जाओ अरे उसको बोला जल्दी करो जल्दी करो मिलजुल के रहना है ना अकेला थोड़ी ना कोई रह सकते हैं मेन इज नॉट एन आइलैंड इंग्लिश में एक क्या बोलते हैं मुहावरा है मेन इज नॉट एन आइलैंड मनुष्य एक द्वीप नहीं है द्वीप अकेला होता है ना उसके अंदर जो भी चाहिए वो उधर ही प्राप्त होता है उसी में निभाना पड़ता है लेकिन मनुष्य ऐसे नहीं है अकेला रहेगा तो कुछ नहीं होगा सब साथ में मिलके काम करना होता है इसलिए अकेले अकेले घूमेंगे तो हमेशा नुकसान ही होने वाला है सब लोग मिलके कार्य करते किसान हो चाहे कोई भी हो किसान लोग भी मिलके कार्य करते हमेशा तो इसलिए मिलके कार्य करना सीखना है मैं तो टाइम पे आ गया बाकी सब लेते हमें क्या करू तो उसको बोलो भाई जल्दी आओ हम सबको जाना है साथ में साथ में मिलके काम करना है <laughs> अपना अपना केवल नहीं देना है इसलिए इसलिए भेद है अब ये पूरे दिन में क्या लिखता है नहीं लिखता है या पढ़ता है वो तो आप मैनेज नहीं कर सकते लेकिन क्लास आने का टाइम तो सबको पता है चलो अनिकेत को छोड़ो फिर आज मनमोहन चलो आपने क्या किया पढ़ा यहाँ पे पढ़ के गए थे वही कि बाद में पढ़ा ओके okay. क्या सीख है? कुछ समझ में नहीं आया कुछ कुछ समझ आया आएगा सीखे क्या उसमें से आपने जो पढ़ा प्रभुपाद के तात्पर्य अनुवाद तो इसमें से अपने जीवन में उतारने के लिए कुछ सीखा कि सब कहानी लगी नहीं समझ नहीं कुछ समझ में ही नहीं आया मतलब इतना सब समझ में आया की तृतरास ने इस प्रकार से बोला और उसको हाँ उसमें उस से जीवन में उतारने लायक क्या है वो पता नहीं चला ठीक है मतलब कहानी के स्तर पे रहा उसको बोलते कहानी कहानी या प्रसंग कैसे बना कथा वो कथा के स्तर पे लेकिन कथा में से जीवन में क्या उतारने लायक है ये नहीं पता कर पाया ठीक है बलराम जीवन में उतारने लायक कुछ सीखा उसमें से हाँ जी हासो क्या हंसते क्यों बोला था क्या सीखा शरम सीखी शरम क्यों आ रही है जैसे कि अर्जुन ने कृष्ण के जैसे कृष्ण से, से भोग उद्देश्य तो फिर मतलब उसका जो सिद्धांत था वो क्लियर हुआ उसी प्रकार हमें भी अपने गुरु और से चाहिए तो ये है कहीं पे दस श्लोकों के तात्पर्य में कहां पे पहरे, पहरे थे पहले पहले पहले अध्याय के पहले श्लोक के तात्पर्य में पहला ही पहला ही पेरेगा मतलब ऐसा नहीं है कि वो जो लाइन है उसमें फिर मैंने बनाया मतलब वही वहाँ पे है क्या है आपका पॉइंट की मतलब तो उसमें लिखा है कि से सुनी तो मैंने उतारने लायक ये बात बताई कि हमें भी ऐसे सुनना चाहिए गुरु से सुनना चाहिए हाँ। तो उससे क्या होगा जाए। जाए। जाए। जाए अर्जुन का सिद्धांत क्लियर हुआ और हुँ. जो भी उस तरह से ओके एक पॉइंट है गुरु से सुनना चाहिए जिससे सिद्धांत स्पष्ट हो यह पहला एक पॉइंट एक एक ठीक है फिर पता चला कैसे जीवन में उतारने के लिए उसमें से एक वाक्य समझना ऐसे ये भी आप जीवन में उतार सकते हो ना गुरु से सुनना कि केवल अर्जुन तक ही नहीं के अर्जुन ने भगवत गीता सुनी ये एक कथा हो गई अर्जुन ने भगवत गीता सुनी और उसके सब दोष उसके जो सब मोह था वो नष्ट हो गया ठीक है ये कथा हो गई इससे सीखने योग्य क्या है मैं भी यदि भगवदगीता सुनूंगा गुरु से तो मेरे भी सब मोह नष्ट हो जाएगी तो इसलिए मुझे भगवत गीता सुननी चाहिए ये उसकी सीख हो गई समझ में और आपको समझ में कथा और सीख में अंतर उस, उसी उसी ये दूसरे पहले दूसरे श्लोक में ऐसा भेद बताते हैं अर्जुन के पहले श्लोक में अर्जुन के अर्जुन के वजन नहीं पांडव के पुत्र और मेरे पुत्र कि और उसको पता भी था कि वो लो लोग धर्मात्मा हाँ। <laughs> और इधर हम लोग दुरात्मा और फिर भी उसको उसमें प्रेय था मतलब तो प्रेय की तरह था वो इसलिए उस जो श्रेय था उसको उसने शब्द आता उसमें परफेक्ट विलग विलग कर दिया श्रेय पर को ऐसा तो हमें भी हमारे लिए भी जब हमारी इंद्र तृप्ति के रास्ते में ऐसा यदि कोई हमें रोकता है या सिखाता है या उठाने का प्रयास करता है तो हमें वो बाधक की तरह लगता है हाँ. तो फिर हम उसे रिया कर देते मतलब तो अलग कर देते कि नहीं तुम हमारे रास्ते में बाधक हो तुम हट जाओ हमें जो करना है वो हमें करने दो और हाँ. फिर हमारा हमा, जो हमसे ज्यादा संबंधित श्रेय की हमसे ज्यादा हमारे लिए अच्छा भी सोचते वो और सब हमारे हमारे नजदीक है ज्यादा और इंद्रिया तृप्ति तो बहुत दूर है दूर भी है फिर भी हम उसको अलग कर देते हैं तो वो दुश्मन बन जाते हैं। <laughs> आ, तो क्या लिखू मैं पता तो नहीं बहुत लंबा हो जाए इंद्रिया मतलब मैंने ऐसे लिखा है यदि हमें किसी से प्रिय प्राप्त होता है इंद्रिया तृप्ति से आशक्ति के कारण सुनिए क्या मैं क्या लिखता हूं क्योंकि इससे ये भी आइडिया रहेगा कि क्या लिखना चाहिए कि आज से छह महीने बाद भी आप खोले तो आपको समझ में आए कि भाई क्या था उपदेश इंद्रिय तृप्ति आसक्ति के कारण हमारे श्रेय प्रदायक व्यक्तियों को हम दूर कर देते हैं और प्रेय को प्रेय का संग करते रहते हैं श्रेयवान हमारे श्रेयवान को हम शत्रु समझते हैं केक और और ये संजय बताते हैं वो दृष्टि जो श्लोक उसके बाद रूपा जी जी अपने तात्पर्य में लिखते हैं की दूसरे श्लोक में तीसरे श्लोक में की त्राष्ट्र जो था वो अंध वो अंधा था जन्म से और आध्यात्मिक रूप से भी वो नेत्रहीन था दक्ष्मण तो वैसे ही हम भी इस जन्म में अंधे नहीं पर बहुत जन्मों से हैं कि हम भी उसी के जैसे ही है ज्यादा कुछ आ, हम बस जन्म से अंधे नहीं हम आध्यात्मिक हम भी आध्यात्मिक से तो अंधे ही ठीक है तो इसलिए भी हम राष्ट्र की तरह अंधे हैं हाँ मतलब तो मैंने ऐसे लिखा हम जन्म से अंधे नहीं है अभी कई जन्मों से अंत हम केवल इसी जन्म से अंधे नहीं है <laughs> हम जन्मों जन्मों से आध्यात्मिक रूप से अंधे हैं तो इससे जीवन में क्या उतारना है ये तो तथ्य है हम अंधे हैं जीवन में उतारने योग्य बात क्या हुई इससे ठीक मतलब है पहले दो में जीवन जीवन में उतारने योग्य बात थी हाँ। कि गुरु से सुनना चाहिए हाँ। जिसे सिद्धांत तो, और दूसरी बात थी कि इंद्रिय तृप्ति से आसक्ति के कारण हम श्रेयदायक हाँ। लोगों को दुश्मन समझ लेते हैं, तो वो नहीं समझना चाहिए हाँ। इसमें हम जन्मों जन्मों से अंधे हैं। मतलब वही मतलब तो उससे क्या लाभ हुआ लाभ नहीं हुआ हमें मतलब आत्मसात की तरह की हम है उस तरह से। <laughs> हम अंधे है मैं लंगड़ा हूँ तो उसे क्या लाभ हुआ जानने से वो तो सबको उपाय करना चाहिए हाँ। उस तरह से जैसे ऊपर के जो दो उसी को भी उसमें तो भी इसको शुरुआत में जोड़ना चाहिए ओम अज्ञान तिमी ज्ञानांजन शला क्या श्री गुर नम समझे वो अभी वो तात्पर्य में नहीं मिलेगा लेकिन जीवन में तो ये उतरेगा ना ये श्लोक का अर्थ पता है रोज बोलते हैं वो हुँ? पता है श्लोक का अर्थ नहीं पता बताओ उसको अर्थ बताओ चलो आपको भी नहीं पता है पता है पर तो समझा नहीं सकता तो बता दो ना उसमें क्या समझाने की जरूरत तो नहीं बता दो अर्थ बोल रहा हूँ हमें हमारा हाँ? ये श्लोक का अर्थ क्या नहीं think... हम है हाँ? रक्षा आपको संस्कृत भी आती है संस्कृत से समझा दो नाम करता हूं जो हाँ अज्ञान रूपी अंधकार में से ज्ञान रूपी ज्ञान रूपी शला जलाके जलाके नहीं उपयोग करके शला जलाके जला आंख में नहीं डालते <laughs> अंजन के लिए उपयोग करते हैं का ज्ञान रूपी सलाहकार द्वारा मेरे चक्स को खोलते हैं। और जो खोलते उन गुरुदेव सरल भाषा ये है मैं जन्मों जन्मों से अंधा हूँ अंधे में डूबा हुआ हूँ और अंधा हूँ और जो गुरुदेव है वो ज्ञान की शला का शला का मतलब मशाल मशाल नहीं <laughs> क्या <laughs> शला का मतलब माचिस की चीली जैसा होता है कांच का भी हो सकता है कोई और चीज का भी हो सकता है तो उससे ज्ञान के अंजन को आंख में डाल के मेरी आंखें खोल रहे हैं मुझको दृष्टि प्रदान कर रहे हैं ऐसे गुरु को मैं प्रणाम करता हूं हु? जो अंजन लगाते हैं आंख में तो शलाका से लगाते हैं और उसकी एक पद्धति है काजल लगाना से सही हो वो एक पद्धति है किसी की आंखें खराब है एक प्रकार की तो वो पूरा उसमें से निकाल देते हैं कुछ जो तो परत होती है तो जिससे वो सामान्य है मेडिकल लेकिन ऐसा नहीं कि वो डॉक्टर गुरु हो गया कहने का थे कि हम अंधेरे में हैं तो ज्ञान देकर के गुरु हमारा अंधकार दूर करते हैं इसलिए उनको प्रणाम करते हैं तो इसलिए हम आध्यात्मिक रूप से जन्मों जन्मों से अंधे इसलिए गुरु के पास जाकर के ज्ञान ग्रहण करना चाहिए जिससे हमारा अंधकार दूर हो जाए चलो और हमारे जो हमारा कर्तव्य निर्धारित किया गया है हमारे गुरु के द्वारा हमारे माता पिता के द्वारा हमारे वरिष्ठों के द्वारा उसका पालन करते रहना चाहिए तब तक जब तक कि जब मतलब करती रहना चाहिए भले उसके अगले क्षण वो कर्तव्य हमारा मृत्यु का कारण क्यों ना हो वो कहा पे है इसमें भगवान दुष्ट के बारे में चाह रहे श्लोक भी देखना पड़ेगा उसमें क्या लिखा है मैंने लिखा है कि की मतलब दुर्योधन बताता है ना द्रोणाचार्य के पास ओके ओके तो से पॉइंट लिए हमें अपना कर्तव्य हमें हमें हमारे गुरु ने जो तो कर्तव्य हाँ। निर्धारित किया है उसका पालन तब तक करना तब भी करना चाहिए मृत्यु भी चाहे क्यों नहीं हो जाए फिर भी वो कर्तव्य पालन करना है वो कर्तव्य हमारा मृत्यु का कारण है। हाँ हाँ कर्तव्य पालन हमारे मृत्यु का भी कारण क्यों नहीं हो फिर भी उसको पालन करना चाहिए हमारा निर्दिष्ट कर्तव्य मृत्यु का कारण भी ना हो फिर भी उसे हमेशा पालन करना चाहिए पश्यता पांडुपुत्राणाम आचार्य महादेव अच्छा पॉइंट फिर हमारी इंद्रित मतलब तो हमारी और हम जैसे उससे जैसे कुछ भी खाना है कुछ भी चीजें है और हमें कोई तो हम उसे बाधक बताते हम उस व्यक्ति को बाधक बताते हैं। वो शायद उसी पॉइंट से जाए। में जाए है। उसी में आ जाए और कहा पे था ये ये और देखना पड़ेगा सर उसी में ना लिखा नहीं श्लोक ने लिखना और हमें ला, आत्मश्लाघा नहीं करनी चाहिए मतलब प्रोपा जी तात्पर्य में बताते हैं कि दुर्योधन जो खोट निकाल रहा था इससे पता लगता है मतलब दुर, दुर्योधन द्रोणाचार्य में खोट तो निकाल रहा था इससे मतलब की वो अपनी प्रशंसा कर रहे एक तरह से की वो गुरु का गुरु जैसा बनने की सोच रहा है हमें भी गलतियां निकाल तो हमें आत्मश्लाघा करनी चाहिए गुरु मतलब हाँ वो भी हो सकते हैं गुरु के समक्ष आत्मश्लाघा नहीं करनी चाहिए प्रशंसा नहीं करनी चाहिए ये भी तीन श्लोकों का और गुरु के दोष नहीं निकालने चाहिए ये मनमोहन का पॉइंट फिर कि तो सकते थोड़ा हसी हस हंसको थोड़ी हंसी आएगी उसने वो बताया फिर आपने ये बता दिया <laughs> एक थी थी। थोड़ी हंसी आएगी चलिए बोल दे समय जिस प्रकार कुरुक्षेत्र देवताओं के लिए तीर्थ स्थल था और है भी मतलब उसी प्रकार हमारे लिए ये नन्या गाँव है मतलब पूरा पड़ लेता उसके बाद है, है, है और जैसे पांडव और कौरव दो पक्ष वैसे ही मेरा और मेरा मन है और जैसे कौरव अधर्मी थे वैसे ही मेरा मन भी इंद्र तृप्ति में आसक्त है और जैसे दोनों पक्ष युद, युद्ध के लिए आए वैसे ही मैं भी नंदग्राम में आया और जैसे पांडवों के लिए कुरुक्षेत्र अच्छा था वैसे ही मेरे लिए भी नंदग्राम अनुकूल रहेगा जैसे <laughs> जैसे अर्जुन ने भगवीता भगवान से सुनी वैसे हम, मैं भी गुरु, मतलब गुरु से सुनने का प्रयास वन पॉइंट में से ही ठीक तो. है इस पॉइंट को लिखता नहीं है ये केवल क्या बोलते उपमा उपमा नहीं रूपक, है। रूपक, रूपक, रूपक रूपक है ऐसे <laughs> तो हजार पॉइंट लोग सोच सकते हो घुमा घुमा के इसलिए <laughs> मैंने इसको पॉइंट में रखा भी नहीं था तो ऐसे हो गया और क्या एक है एक पर पता नहीं कौन से इस तो भूल गया हमारा मन चाहे कितना ही प्रबल क्यों ना हो एक न एक दिन इस जन्म में या अगले जन्म में मतलब मन को हारना पड़ेगा देखना पड़ेगा कौन भूल गया। स्लोगन <laughs> लिखा नहीं कर किसी ना किसी जन्म में तो हारना पड़ेगा लेकिन बहुत जन्म निकल सकते <laughs> मतलब हारना हैं हारना पड़ेगा मन विजयी नहीं हो सकता शायद <laughs> लेकिन उस सम यहाँ पे क्या सीख सकते हैं हम मैं, ये वो वही तो बात चल रही ना हारना पड़ेगा भाई मतलब इससे अच्छा भी हार जाओ अच्छा <laughs> <laughs> अभी मन को बोलोगे हार जाओ <laughs> मन बोलेगा अरे अभी और जन्म बात है ना कभी ना कभी हार जाऊंगा ना चिंता मत करो ये चिंता भी नहीं आए। <laughs> मन स्ट्रॉन्ग है <laughs> अरे कभी न, कभी कभी भाई कभी ना कभी हारना पड़ेगा भी हार जाओ ना भाई ठीक है हार जाऊंगा चिंता मत करो हार जाऊंगा तो हम, हम उससे प्रार्थना से करें भाई हार जाओ मतलब कि हम दुर्बल है वो हमें बता रहे ठीक है, है मैं आ मतलब प्रबल है ओके <laughs> okay, रक्षा बच्चे से बता दिए तो जब नहीं बताए वो बताओ एक भी नहीं बचाओ एक भी नहीं बचा आपने कॉपी की थी आया था आपके पास होगा <laughs> <laughs> बाद में याद से दे भी हुई सिर्फ कहा भी बात में तो कभी रिकॉर्डिंग सुनूंगा याद आ जाए दोनों कॉपी किए थे बनाया नहीं मिले कितने किस जाने की राजा बनने के लिए उपयुक्त था नहीं राजा के लिए नहीं लिखा उसमें, उसमें राजनीति राज राज हाँ, राज कूटनीति में एक्सपर्ट हाँ, इसीलिए राजा था। के ही नहीं लिखा था उसमें भी बता सकता हूँ राजा पर... बनने के लिए एक है कूटनीति में एक्सपर्ट होना था कूटनीति से उसमें इस तरह से राजनीतिज्ञ के लिए दूसरे की उसमें बताया कि वो तो द्रोणाचार्य के सामने उसकी कोई गिनती नहीं थी तो कैसे उसको वर मिला हुआ था ना मारा करे को कोई मारेंगे तो यही मारेंगे ऐसे। उतके उतके बल में भले ही कोई गिनती नहीं है लेकिन किंतु दैव इस प्रकार से निश्चित है इसलिए बलवान व्यक्ति तो भी बल सांप के डसन से मर जाएगा भले सांप से पावरफुल हो गए उसकी लीची मृत्यु सांप से मरेगा तो मर गया प्रश्न है कि जो विष्णेव के टाइम पे तो करना नहीं था तो दुर्योधन करना का नाम क्यों ले रहे सेना भीष्मेव के टाइम पे करना नहीं था समझाई था, वो जब था तब युद्ध नहीं। नहीं कर रहा था महाभारत में वो तो फिर बाद में युद्ध करने तो आने वाला था ना आने वाला थाना तो वो तो दुर्योधन को कैसे पता की विष्णुदेव मर जाएगा उसको तो पूर्ण विश्वास है की युद्ध जीतेगी ठीक है और करना आएगा नहीं विष्णेव है ने उसे मतलब सूद पुत्र वो क्षेत्र क्षत्रिय वो नियम है उनका इसीलिए तो आएंगे नहीं दूसरे तो पूरा विश्वास से तो अपना अकर्ण का नाम कैसे ले सकते मतलब कोरोना पहले से फिक्स था ही नहीं को लड़ने आने वाले भी हाँ। नहीं उसके बाद तो आएंगे ना भीष्म देव उसको तो पूर्णी नेता के बीच में तो मरेंगे हमेशा ऐसा होता है की सब कुछ लेके चलते है ना आपको किसी के ऊपर 100% विश्वास है फिर भी उसका जो पर्याय यदि पूरा विश्वास था तो फिर ऐसे क्यों रखा था कि भीष्म देव नहीं होंगे तो करणा आ जाएंगे नहीं करणा ने खुद प्रण लिया टेंशन मतलब उनके सामने मैं हूँ ऐसा मतलब तो फिर वो गिनती में आ गया ना नहीं तो बहुत देर बाद दस दिन बाद आएगा ऐसा नहीं लेंगे गिनती में तो पहले से आ गए ना कि भीष्मदेव भी नहीं होंगे तो कर्ण तो है भगवान भीष्म अच्छा कर्ण अच्छा आप है फिर भीष्मदेव है और कर्ण भी है भीष्मदेव नहीं है तो कर्ण आ जाएंगे ना ऐसा कितना भी हमको तो <laughs> कि, कितना भी हमको किसी के ऊपर पूरा 100% परसेंट है कि ये जीताएंगे ही फिर भी उसका विकल्प तैयार है युद्ध में हमेशा इसलिए गिनती में वो सब आता है वो राजनीति एकदम परफेक्ट गिनती तो में हाँ, सब कुछ आता है ना कुछ पॉइंट्स आए हैं यहाँ पे अच्छे पॉइंट्स हैं अभी हम इन पॉइंट्स के ऊपर भी चर्चा करेंगे और फिर मैं भी कुछ चीजें लेके आऊंगा पहला पॉइंट है गुरु से सुनना चाहिए जिससे सिद्धांत स्पष्ट हो तात्पर्य का पहला ही पहले तात्पर्य का पहला अनुच्छेद पैराग्राफ तो श्रवण विधि है श्रवण विधि से सिद्धांत स्पष्ट होते हैं बिना सिद्धांत स्पष्ट हुए कीर्तन जो होता है वो अपराध युक्त होता है समझ रहे इसलिए बताते बहुजन्न न करे जो श्रवण कीर्तन तब हो तो तन पाए कृष्ण पदे प्रेमदन जन्मो जन्मांतर घरे कृष्ण जप लो कीर्तन कर लो कुछ नहीं होने वाला है अर्थात कृष्ण प्रेम नहीं प्राप्त होने वाला है ऐसा चेतन वापू कहते जब जब के मर जाओ कुछ नहीं होगा एक बार नहीं हजार बार मर जाओ तो भी क्यों क्योंकि अपराध युक्त है तो अपराध मुक्त होने के लिए सिद्धांत स्पष्ट होना आवश्यक है और वो सिद्धांत स्पष्ट होगा गुरु से शास्त्र का संदेश सुन सुन करके समझना है कौन सा सिद्धांत सिद्धांत मतलब जो कृष्ण भवन अमृत क्या है कैसे इसको पालन करना है जीवन में कैसे उतारना है ये सब चीज जो है वो स्पष्ट होनी चाहिए सत्य क्या है असत्य क्या है भक्ति क्या है अभक्ति क्या है भक्ति के अनुकूल क्या क्या है भक्ति के प्रतिकूल क्या क्या है भक्ति को नष्ट करने वाला क्या क्या है भक्ति को पोषित करने वाला क्या क्या है गलत विचार क्या है सही विचार क्या है गलत क्रिया क्या है सही क्रिया क्या है कैसे करना है ये सब वस्तु सिद्धांत में आती है समझ आए जैसे कोई हरे कृष्ण तो जबता रहता है मान लो बहुत अच्छे से हरे कृष्ण करता है ठीक है और फिर लड़कियों के साथ भी घूमता है फॉर एग्जाम्पल ऐसे आपको मिलेंगे बहुत तो ये कहा जाएगा कि उसका कीर्तन अपराध पूर्ण है क्योंकि वो कभी सिद्धांत उसका स्पष्ट हुआ ही नहीं है उसका वो कीर्तन नहीं, नहीं काम आएगा कुछ कम नहीं आएगा कुछ कम नहीं है लड़के अट्रैक्ट करने के लिए काम में आएगा बस वो कीर्तन नहीं है कीर्तन मतलब भगवान का कीर्तिगान ये अपना कीर्तिगान हो रहा है मैं इतना अच्छा गा रहा हूं मैं इतना अच्छा बजा रहा हूं अपना कीर्तिगान हो रहा है तो ये सिद्धांत तो स्पष्ट होना बहुत आवश्यक है वो शास्त्र से आते हैं ये सब सिद्धांत भक्ति कोई केवल भावना नहीं है कि मुझे अच्छी लगती है इसलिए मैं भक्ति कहता हूं तो भक्तिया श्रुत गृही भागवत में बताया है कि भक्ति है वो श्रुति से प्राप्त होती है अर्थात शास्त्र से प्राप्त होती है उसके नियम है श्रुति स्मृति पुराण आदि पंचरात्र विधि बिना एकांति की हरेर भक्ति उत्पात आए व कल्पते श्रुति स्मृति आदि जो शास्त्र है उसके अनुसार नहीं होकर के अपने हिसाब से जो लोग भक्ति करते हैं चाहे वो शुद्ध भक्ति क्यों नहीं समझते उसको वो केवल उत्पात ही मचाती है ये रूप गोस्वामी बताते उत्पात मचाती है क्योंकि क्यों वो सब गलत कार्य कर रहे हैं भक्ति के नाम पे <laughs> इसलिए उत्पात मचाती है उत्पात आए व कल्पति अपने हिसाब से भक्ति नहीं होती है भक्ति शास्त्र के हिसाब से होती है उसके नियम हैं उसके सिद्धांत हैं उसके अनुसार भक्ति होती है बाकी तो बंगाल में जाओ तो लोग जबरदस्त हरे कृष्ण कीर्तन करते हैं और भगवान को पत्र पुष्प फल जल इत्यादि सब कुछ अर्पण भी करते हैं और वो बिना भगवान को अर्पण किए कुछ नहीं खाते ऐसा भी होता है और वो मछली भी अर्पण करते हैं तुलसी पत्र डाल के भगवान को और वो कहते हैं ये तो फल है गंगा फल गंगा का फल <laughs> <laughs> समझे बुद्धिमान <मारे> <laughs> तो ये सिद्धांत स्पष्ट नहीं है मतलब ऐसे बोलते अपराध शून्य हो ला कृष्ण तो भगवान का नाम लेने से अपराध हो जाए नहीं अपराध शून्य हो लो कृष्ण नाम का अर्थ है कि अपराध शून्य हो करके कृष्ण नाम लो ऐसा नहीं कि नाम लेने से अपराध शून्य अपने आप हो जाओगे अपराध काटना है तो सिद्धांत जानना होगा सिद्धांत जन अपराध छा अपराध तो छाड़े ना अनर्थ तो छाड़े ना ये अंडे का भी छाड़ेना है ना <laughs> मतलब सब कुछ चलता है भक्ति के नाम पे चलता है तो लोग क्या सोचते हैं तो सब भक्ति है तो उत्पात हो गया अभी कुछ बड़े बड़े भक्त बोल रहे हैं कि मछली तुलसी पत्र डाल करके अर्पण करे तो वो तो भगवान स्वीकार करते हैं और एक दूसरे लोग बोल रहे ये तो अपराध है ऐसा नहीं करना चाहिए तो अभी जो नया आदमी उसको क्या लगेगा लगे? कौन सा सही है ये सही है कि ये सही है उसको जो अच्छा लगेगा वो सही मानेगा। यहाँ पे 20 लाख लोग हैं, यहाँ पे एक लाख लोग हैं। तो, तो ये वाला सही लगता है मछली वाला ज्यादा लोग तो, तो उधर जुड़ जाएंगे समझे उत्पाद हुआ कि नहीं हुआ ऐसा तो इसलिए सिद्धांत जानना बहुत आवश्यक है इसलिए अच्छे से सुनना गुरु साधु शास्त्र से बहुत महत्वपूर्ण है ये हमें क्या सही है क्या गलत है अलग करने में मदद करेगा जिससे हम अपने अंदर जो गलत आदतें हैं जो गलत क्रियाएं हैं जो चीज भक्ति को नष्ट करने वाली है जो चीज भक्ति नहीं है ऐसी चीजों को हम पहचान करके अलग कर पाएंगे ये श्रवण विधि इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है श्रवण विधि से हमको पहचानने में मदद होती है कि सही क्या है और गलत क्या है अभी उसके बाद की दो विधि है वो तो अलग ही है श्रवण के बाद आता है मनन और निधि आसन पता चल गया ये गलत है सही है फिर भी हम गलत करने में पड़े रहते हैं <laughs> समझ में आया? पता चल गया ये भक्ति को नष्ट करने वाला है फिर भी उसमें पड़े रहते हैं नष्ट होती है तो हो और क्या मैं तो ये करूंगा समझ आ रहा है Balance तो वो जब मनन और निधि नहीं है तो केवल श्रवण मात्रा से आपको पता चला लेकिन उसको जीवन में नहीं उतारा समझे इसलिए मैं बताता हूं कि तात्पर्य पढ़ के पहले सीखे क्या ये जानो तो इससे आपको आदत लगेगी कि भाई कुछ भी हम शास्त्र से पढ़ते हैं तो उससे सीख क्या है और जीवन में कैसे उतारना है तो उसके लिए भी गुरु की आवश्यकता होती है मनन करना भी सिखाते हैं और जीवन में उतारना भी सिखाते हैं नहीं उतारते हैं तो कान भी पकड़ते हैं उतारो तो इसलिए गुरु केवल श्रवण के लिए ही नहीं है जीवन में उतारने के लिए भी बहुत आवश्यक है तीनों चीज के लिए उतारो नहीं तो कान पकड़ते हैं क्यों नहीं किया इसलिए पिता को भी गुरु बताया है माता को भी गुरु बताया है सब लोग कान पकड़ते हैं ना क्यों नहीं करते हो ऐसे इसलिए शास्त्र बताते हैं जो गुरुगण है वो यदि शिष्य के साथ या पुत्र के साथ आ, क्या बोलते हैं मित्र जैसा व्यवहार करते हैं तो वो उनके सबसे बड़े दुश्मन हैं क्योंकि उनकी जिम्मेदारी है कि ये कुछ भी करके शास्त्र का पालन करें तो उनको डर दिखाना पड़ेगा सब व्यवहार करना पड़ेगा तो उनके फिर मित्र हो तो नहीं तो दुश्मन हो ऐसा बताए तो इसलिए जो गुरु की आवश्यकता है वो सिद्धांत स्पष्ट हो सबसे पहला सिद्धांत स्पष्ट होने के बाद वो सिद्धांत जीवन में उतरे उसके लिए गुरु की आवश्यकता है और गुरु केवल जो भगवदगीता कक्षा देते वही नहीं होते पिता भी गुरु है माता भी गुरु है जो भगवदगीता को अपने जीवन में पालन करते हैं और अपने पुत्र से करवाते हैं <coughs> तो इसलिए मातृदेवो भव पितृदेवो भव आचार्य देवो भव तीनों है ना मातृवान पितृवान आचार्यवान पुरुष वेद आचार्यवान पुरुष वेदा है उसके वो पूरा ये है मातृवान पितृवान आचार्यवान पुरुष वेद जिसके पास माता है जिसके पास पिता है जिसके पास गुरु है वो वेद जान सकता है एक तीनों तीनों होने चाहिए, चाहिए। सामान्य रूप से <laughs> देखो माता और पिता तो किसी को होंगे ही लेकिन यहाँ पे मातृवान और पित्रीवान का अर्थ है कि सही माता और पिता <laughs> गुरु भी <laughs> और गुरु भी, <laughs> और गुरु भी। <laughs> तो इसलिए गुरु की आवश्यकता हर एक स्तर पे है पहले जानो सिद्धांत क्या है फिर उसको जीवन में उतारने के लिए डंडा लेके ऐसा क्यों किया ऐसा क्यों नहीं किया ऐसा करके हमको गलत कार्य में पड़ने से रोकते हैं क्योंकि हमारा तो आप सबको पता ही होगा कितना भी हमको पता हो ये गलत है फिर भी करने के लिए बहुत आकर्षण होता है गलत कार्य करने के लिए आकर्षण होता है और सही कार्य करने से अपाकर्षण होता है दूर जाते हम नहीं करना मंगलारती उठना है नहीं दस बार सोचेंगे <laughs> उससे अपाकर्षण होता है और सही कार्य करने से आ, गलत कार्य करने के लिए आकर्षण होता है कितना भी रोको गलत कार्य करने के लिए प्रेरित होते है इसलिए अर्जुन पूछता है ना क्या श्लोक है क्या पूछते हैं अर्जुन भगवान से मन का या बला दीवन योजित अथ के ना प्रयुक्त पापम चरती पुरुष ऐसा कैसे होता है कि लोग पाप करते हैं जानते हुए भी कि यह पाप है इच्छा नहीं है फिर भी ऐसा लगता है कि कोई पाप करवाता है फोर्स करके बल से बलादिवा नियोजित ऐसा कैसे होता है वैसा अर्जुन भगवान को पूछते हैं तो भगवान उत्तर देते काम ऐसा रजोगुण समुद्भव ये जो काम है जो क्रोध है जो रजोगुण से उत्पन्न होता है ये सबके पास ऐसा कराता है इसलिए इसको महाशनो महापापमा विद्ये नम हणम नम्य। इसको महाअशन जो निगलने वाला बोलता है ना निगल जाए कोई जैसे अजगर होता है किसी को निकल जाता है सांप मेंढक को निकल जाता है ऐसे ये जो काम है वो हमको निगल जाता है इसलिए इसको ऐसा जानो कि ये महाशन है महान निगलने वाला है सांप की तरह काम और क्रोध दोनों और महापाप महापापमा बहुत ही पापी हैं इसलिए विद्धि इसको जानो यह नित्य वैरणम यह यहां पे हमारा नित्य वैरी वैरी मतलब दुश्मन है कौन काम काम और क्रोध गुण से उत्पन्न होते हैं तो इसके कारण हम नहीं पता होते हुए भी पाप करते हैं पता होते हुए भी गलत कार्य करते हैं इसलिए हमको नियंत्रण में रखने के लिए गुरुगणों की आवश्यकता रहती है हमेशा जीवन में समझना है बाकी सब पॉइंट भी रिलेटेड ये जैसे इंद्र तृप्ति से, से आसक्त आसक्ति के कारण श्रेय प्रदायक व्यक्ति को हम दूर कर देते हैं और प्रेय प्रदायक का संग करते रहते हैं श्रे, श्रेय करने वाले व्यक्ति हमको शत्रु लगते हैं सही गुरु है वो शत्रु लगते हैं ये तो हमारे शत्रु हैं। हमेशा ऐसा ऐसा करते रहते हैं, मुझे ही हमेशा डांटते रहते हैं मतलब शत्रु लगते हैं नहीं गुरु कभी कहीं से प्रिय देते तो वो, भी आ, वो प्रे इसलिए प्रे प्रिय चीज अच्छी लगती है तो जो हमको इंद्रिया तृप्ति में मदद करते हैं वो हमको अच्छे लगते हैं वो हमारे मित्र लगते हैं चाहे वो कितने भी गंदे लोग क्यों नहीं हो कितने भी पापमय लोग क्यों नहीं हो लेकिन वो हमको अपने मित्र लगते हैं अभी यहाँ पे बात है धृत की धृतराष्ट्र की स्थिति समझने का प्रयास कीजिए धृतराष्ट्र के पास कोने भगवान श्री कृष्ण ही गए थे शायद कि उनके जांच भगवान श्री कृष्ण गए उसके बाद किसी ने राष्ट्र को पूछा कि क्यों आप लड़ने के लिए इतना उत्सुक हो आपको पता है कि आपकी पराजय ही होने वाली है सामने भगवान श्री कृष्ण है टली सब धर्म वाले हैं और आपकी निश्चित रूप से पराजय होने वाली है समझौता कर लो अब तो धृतराष्ट्र बोले मुझे सब पता है विदुर जी तो पहले से कह रहे थे जब से दुर्योधन का जन्म हुआ कि इसको मार दो भाई नहीं तो पूरा ये खत्म हो जाएगा लेकिन धृतराष्ट्र है वो इतने आसक्त थे अपने पुत्रों से और राष्ट्र से इसलिए उनका नाम धृतराष्ट्र है राष्ट्र को जो पकड़ के रखते हैं, उसको बोलते हैं धृतराष्ट्र है। <laughs> तो इत, इत, इतने आसक्त है राष्ट्र से राजा बनने के लिए और मेरे पुत्र सब राजा बनने चाहिए इन चीजों से इतने आसक्त है कि धृतराष्ट्र बोले कि मुझे सब पता है लेकिन अभी बहुत देर हो गई है अभी सब मरेंगे मैं भी मरूंगा कोई बात नहीं लेकिन मेरी आसक्ति इतनी है कि इसको मैं छोड़ नहीं सकता मैं जानता हूँ भगवान श्री कृष्ण है कृष्ण भगवान है मैं जानता हूँ पांडव लोग सही है और मैं जानता हूँ हम सब लोग कंप्लीटली अधर्मी है गलत है फिर भी अभी समय चला गया है अभी मैं वापस नहीं जा सकता जो होना है वो जाए महाभारत कथा में कई बार आता है कि भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन करता है उनके गुण का अपने पुत्र को अजरमी बताता हाँ। है बहुत तो इसलिए इससे हम क्या सीखते हैं क्या सीखते हैं इससे कि हमको सिर्फ पता है हमें ये जो श्रेय श्रेय नहीं सॉरी प्रिय वाली लाइन में बहुत आगे नहीं बढ़ने चाहिए तो हाँ नहीं तो फिर वापिस आने का पता प्रिय वाली लाइन में बहुत आगे नहीं बढ़ना चाहिए अर्थात अपनी इंद्रिय तृप्ति से बहुत आसक्त नहीं रहना चाहिए नहीं तो इतनी आसक्ति बढ़ जाती है फिर कुछ कर नहीं सकते हैं, फिर हिम्मत हार के बैठे रहते हैं और जहां पे नरक में लेके जाना है लेके जाओ कोई बात नहीं और तो मैं कुछ कर नहीं सकता मेरे हाथ में कुछ भी नहीं <laughs> तो इतने पाप कार्यो में पड़ जाते हैं प्रश्न की शल्य अभी अपने मतलब तो दुर्योधन के लिए प्रांत तो के लिए तैयार है तो तो फिर पर तो उनको हराना दुर्योधन को थोड़ी ओके ये प्रश्न आप साइड में रखिए अभी जो चर्चा और इससे रिलेटेड है ये प्रश्न किसी भी प्रकार से देखो आपका मन कहानी में ही घूम रहा है पता चला आपको कहानी में बहुत इंटरेस्ट है इसलिए आपका मन कहानी में घूम रहा है इससे क्या सीखना चाहिए उसमें नहीं जा रहा है समझ में आया नहीं तो बीच में ये प्रश्न कहां से आया वही जब वो सोच रहे हो अरे ये ये उनसे उसने वो क्या किया अरे नहीं यहाँ से वो वो तो वो किया था ना अरे नहीं यहाँ से तो यो किया था तो फिर उससे जो सीखना है वो नहीं सीख पाओगे ना कहानी कहानी कहानी कहानी में इंटरेस्ट है तो कहानी बन के रह जाएगी उससे क्या सीखना है उसमें थोड़ा मन लगाओ समझने का प्रयास करो अभी हम यहां से कुछ सीख रहे हैं ना धृत की अभी बात चल रही है आप शल्य को लेकर आगे ऐसे शास्त्र भारवाही बन जाते हैं शास्त्रों के हम भारवा ही बन जाते हैं शास्त्रों में शास्त्र तो बहुत बड़े हैं बहुत सारी चीजें शास्त्र में समझे भार बहुत है उसका इधर थोड़ा भी याद करते तो बहुत भार हो जाता है लेकिन वो शास्त्रों का एक उपदेश है हमारे लिए हमको क्या करना है जीवन में उसके लिए वो सब है शास्त्र तो वो उपदेश जानने का प्रयास नहीं करेंगे और शास्त्र जानने का प्रयास करेंगे तो वो भार ही बढ़ता जाएगा इसके लिए श्लोक है यथा यथा खरश चंदन भारवाही भारस्य वेत्ता न तु चंदन फिर क्या है तथैव विप्रा भक्ति मद्भक्तिना खरवद वह यथा खरह चंदन भारवाही जो खर मतलब खरा मतलब खरा मतलब कौन बोल रहा है नहीं गधा गधा खरा मतलब गधा तो जैसे गधा गधा क्या करता है भार वहन करता है धोबी का गधा है तो गीले कपड़े धोबी उसके ऊपर रख देगा वो भार वहन करके लेके जाएगा पत्थर वाले का गधा है तो पत्थर दोनों साइड तो भर देगा और गधा लेके जाएगा कोई लकड़ी वाले का गधा है तो लकड़ी भर देगा और गधा उसको लेके जाएगा उसके लिए तो कपड़ा भी एक ही है पत्थर भी वही है और लकड़ी भी वही है आप उसमें चंदन भर देंगे चंदन की लकड़ी जो कि बहुत महंगी होती है ना पचास किलो पत्थर भरे वो लेके गया पचास किलो चंदन की लकड़ी भरी वो भी लेके गया पचास किलो सोना भरा वो भी लेके गया सही उसको क्या पता चलता है उसका ये तो पचास किलो का भार है उतना ही पता चलता है ना उसको नहीं पता चलता है चंदन है कि सोना है कि पत्थर है सही ऐसे ही भारस्य व्यक्तता इसलिए बोला भार का व्यक्ता है वो भार जानता है वो न तो चंदन से चंदन का मूल्य नहीं जानता वो केवल भार जानता है ये तो पचास किलो भार है उसी प्रकार से जो लोग शास्त्र को बहुत पढ़ते हैं बहुत उसको याद करते हैं और सब उसके अंतर रचे पचे रहते हैं इस प्रकार से अलग अलग प्रकार की कहानियां भी सब पता है आपको हरेक पुराण से कौन किसका क्या संबंध था और यह सब पता है लेकिन मद भक्तिहीना जो भगवान की भक्ति से हीन है अर्थात जो शास्त्रों का उपदेश है उसका जो संदेश है उसको जानने का प्रयास नहीं करता है तो वो शास्त्रों के भार को वहन करता है गधे की तरह ये तो भार है इतने श्लोक अभी मुझे एक करोड़ दो सौ चौवालीस श्लोक याद है इतने श्लोक <laughs> उसके लिए तो श्लोक ही है जैसे उसके लिए पचास किलो था इसके लिए इतने श्लोक है लेकिन श्लोक के अंदर क्या बोला है उससे हमको क्या समझना है ऐसा वही चीज प्रभुपात की पुस्तकों के ऊपर भी लागू होती है प्रभुपात की पुस्तक पढ़ते रहते पढ़ते रहते लेकिन मैंने तो इतनी पुस्तक इतनी बार खत्म कर दी तो गिनती ही है वो पचास किलो की तरह वो अंदर क्या लिखा है उसको जीवन में लगाया उसको समझने का प्रयास किया नहीं वो नहीं किया तो इसलिए उपदेश समझने का प्रयास करना चाहिए कहानियों में दिमाग मत घुमाओ समझे जीवन में यदि लाभ चाहिए तो कहानी मात्र से लाभ नहीं होने वाला है कहानी याद होने से कल इतना लाभ हो सकता है कि उसमें जो छिपा उपदेश है आप कभी भी याद कर सकते हो लेकिन उपदेश ही नहीं पता है <laughs> तो कहानी याद करके लाभ क्या ऐसे तो इसलिए आ, वो जो पूरे प्रसंग है वो याद होना ठीक है लेकिन उसमें जो उपदेश है उसको समझने का प्रयास कर हमेशा इसलिए मैंने बोला सीखे क्या मुझे केवल सीक्वेंस नहीं चाहिए कि क्या क्या हुआ सीखे क्या ये मैंने बोला तो इसलिए वो सीख करके लेके आया है तो यहाँ से एक बहुत महत्वपूर्ण टाइम हो गया अब जा सकते हो कल कंटिन्यू करेंगे अब जाइए मैं केवल एक पॉइंट बोल के इस पॉइंट को कंप्लीट आप कुछ पता है यहाँ पे एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट पुर्न आता है कि जो इंद्रिय तृप्ति का मार्ग है उसमें बहुत आगे नहीं बढ़ा बढ़ जाना चाहिए तृतराष्ट्र ने क्या किया निग्लेक्ट करता है ना ठीक है चलो ना आगे जाते आगे जाते एक समय ऐसा है कभी वो पीछे नहीं जा सकते भले आगे विनाश है तो विनाश है कोई बात नहीं मैं विनाश हो जाऊंगा लेकिन पीछे जा नहीं सकते तो ये बहुत ध्यान रखना चाहिए इसमें पाप इंद्रिय तृप्ति है पुण्यशाली इंद्रिय तृप्ति है जिस प्रकार की भी सब इंद्रिय तृप्ति आ है उसमें उसको निग्लेक्ट नहीं करना चाहिए उसमें आगे नहीं बढ़ते रहना चाहिए उससे बचने का प्रयास करना चाहिए अन्यथा एक समय आएगा हो गया अभी मुझे सब पता है ये सामने नरक दिख रहा है लेकिन मैं जाऊंगा नरक में और कुछ कर नहीं सकता इतने आशक्त हो गए कुछ कर नहीं सकता आदत लग जाती है गलत आदत लग जाती है इसलिए वो बहुत ध्यान रखना चाहिए इसमें चलो बाकी के मुद्दे है कल चर्चा करें श्रील प्रभूप आदि की जाए श्रीमद् भगवद गीता यथा रूप की जाए